आध्यात्म रामायण सुंदरकांड द्वितीय सर्ग हनुमान जी का वाटिका में जाना तथा रावण का सीता जी को भय दिखलाना श्री महादेववाच तथो जगाम हनुमान लंका परम हिं परम शोभना रात्रो सूक्ष्म तनुर्भुवा बभ्राह्म परिता पुरी सीतान्वेषण कार्या तत्र सर्व प्रवेश तर्वेश हनुमान कपी स्मित्वा ततो लंका भाषि जगाम हनुमान हनुमन अशोक वनिका शुभा श्री महादेवजी बोले हे पार्वती तदंतर श्री अति सुशोभित श्रीलंका में गए और सूक्ष्मशरी धारण कर रात्र में नगर में सब ओर घूमते रहे सीता जी का पता लगाने के लिए वे राज मंदिर में घुस गए वहां सब ओर ढूंढने पर भी जब उन्हें जानकी जी न मिली तो उन्हें लंकनी का कथन याद आया और वे तुरंत ही अति मनोज्ञ अशोक वाटिका में पहुँचे सुरपाद सुरपादप संबाधाम रत्न सोपान वापिक नाना पक्षा कि वह वाटिका कल्प वृक्षों से पूर्ण थी उसकी बावड़ियों की सीढ़ियाँ रत्नजटित थी उसमें नाना प्रकार के पक्षी और मृगगण विचर रहे थे तथा सुवर्ण निर्मित महलों की अपूर्व शोभा थी फलैरा नमम्रशाखाग्र पादपैपरिवार विचिन्वानक प्रतिवृक्ष मरुसुतः ददर्शा भ्रम त्र चैत्यप्राद मुतम दृष्टवा विस्मय मापो मणिस्तंभशा वह वाटिका फलों के भार से झुकी हुई शाखाओं वाले वृक्षों से घिरी हुई थी वहाँ प्रत्येक वृक्ष के नीचे जानकी जी को ढूँढते ढूँढते पवन नंदन हनुमान जी ने एक अति सुंदर देवालय देखा वह इतना ऊंचा था कि उसके शिखर बादलों से टकराते थे सैकड़ों मणिमय स्तंभों से युक्त उस देवालय को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ अदिष्टातपमाकिणवर्ण विहंगम तन्मूले राक्षसी मध्य सिता जनकनंदनी ददर्स हनुमान वीरो दैवतामिव भूतले एक दीना मलिम वरधारिणी उसके नीचे धूप कभी नहीं आती थी और वह सुनहरी पक्षियों से आकिर्ण था वीरवर हनुमान जी ने देखा कि उस वृक्ष के नीचे जानकी जी पृथ्वी पर स्थित देवता के समान राक्षसियों से घिरी हुई बैठी है उनके बालों के जुड़कर एक वेणी हो गई है वे अत्यंत दुर्बल और दीन अवस्था में हैं तथा तो मैले कुचैले वस्त्र धारण किए हुए हैं भूमौ नाम शोचंतिम राम रामे भाषिम त्रातारम उपवास कृषाम शुभाम ऐसी अवस्था में पृथ्वी पर पड़ी हुई वे अति शोक पूर्वक राम राम कह रही हैं उन्हें अपना कोई रक्षक भी दिखाई नहीं देता और वे उपवास करने से अति दुर्बल हो गई हैं शाखांत छद मध्यस्थो दपिकुंजर पिताथोहार्थो हम, हम दृष्टवा जनकनंदनिम वय साधित कार्यम रामस्य परमात्मनः ततः किलकिला शब्दो किला शब्दों बहुआंत पुरा दही श्रेष्ठ श्री हनुमान जी शाखाओं के पत्तों में छिपकर उन्हें देखने लगे और मन ही मन कहने लगे कि आज जानकी जी को देखकर मैं कितार्थ हो गया कितार्थ हो गया आह परमात्मा राम का कार्य मेरी ही द्वारा सिद्ध हुआ इसी समय अंत पूर्व में से बड़े किलकिला शब्द की आवाज आई वृक्षपत्रे वृक्ष जन परिवारितम् तब हनुमान जी ने यह सोच कर कि यह क्या गड़बड़ है वृक्ष के पत्तों में छिपे छिपे देखा कि स्त्रियों से घिरा हुआ रावण उसी और आ रहा है महापन्न इसके दस मुख भुजा और कज्जल समूह के समान काले शरीर को देखकर हनुमान जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे पत्तों में छिप गए रावणो राघव मरण वे कथम भव शीता नाती राण भव चिंतन निमे सदाशी तस् पर रावण राक्ष सा स्वने रावण संदिदागत्य पान रह, कामरूप धर सूक्ष्म रावण को सदा यही चिंता रहती थी कि किस प्रकार श्री रामचंद्र जी के हाथ से जल्दी से जल्दी मेरा मरण हो न जाने क्या कारण है कि वे अभी तक सीता के लिए भी नहीं आए इस प्रकार निरंतर भगवान राम का ही हृदय में स्मरण करने से राक्षस राज रावण ने उसी दिन शेष रात्रि में स्वप्न देखा कि राम का संदेश लक, लेकर आया हुआ कोई रूपधारी वानर सूक्ष्मशरीर से वृक्ष की शाखा पर बैठा हुआ देख रहा है ये दृष्टिभुतम स्वप्न स्वात्मने व अनुचित सह स्व कदाचि सत्य सवम्य हम जानकि विध्वा दुख्यतामतरा महम करोमि मिष्ट निवेदय तो वानर इस अद्भुत स्वप्न को देखकर उसने अपने मन में सोचा कदाचित यह स्वप्न ठीक ही हो अतः अब अशोक वन में चलकर मुझे एक काम करना चाहिए मैं जानकी जी को अपने वागवानों से वेध कर अत्यंत दुखी करूं जिससे वह वानर यह सब देखकर कर रामचंद्र जी को सुनावे नुपुराणाम किंकणीना शुवा सिंजित सीता सीताभीता स्वात्म सुम अमो अमो मुख्य सुनयना सीता रातरा यह सोचकर वह तुरंत सीता जी के पास चला उसके साथ की स्त्रियों के नूपुर पायदेब और किंकणी करझनी आदि की झनकार सुनकर सुंदर कटी वाली कल्याणी जी घबराकर अपने शरीर को शिकोड़ नीचे को मुख करके बैठ गई उस समय उनके नेत्रों में जल भर आया और हृदय भगवान राम में लग गया रावणोपी तदासीता आलोक्या सुमध्य भे मृष्वा किमता सुभ्रु स्वात्मन्य विलीयसे। रामो वनचरा मध्ये तिषति साल जदाचित दृश्यते कहचित कदाचि नई दृश्यते सीता जी को देखकर रावण बोला हे कमनी कटी और सुंदर भृक्ति वाली तू तो मुझे देखकर विथा क्यों इतनी सिकुड़ती है अब राम तो अपने भाई के साथ वनचरों में रहता है वह कभी तो किसी को दिखाई देता है और कभी दिखाई भी नहीं देता मैं तो बहुधा लोका प्रेषिता दर्शने न पश्य प्रयत्न नीक्षमाणा सम मैंने तो उसे देखने के लिए कितने ही लोग भेजे किंतु बहुत प्रयत्न पूर्वक सब और देखने पर भी वह उनको कहीं दिखाई नहीं दिया किम कर रामेरा निस्पृहेण सदा या सदा समीपस्थोपि सर्वदा यदि ये सहस्विस्यते तद्गुण भी राघव भुंजानो न जाति कृतघ्नो निर्गुणोधमीता मैं साध्वी दुख सो का समाकुलाम अब राम से तुझे क्या काम है वह तो मुझसे सदा उम तु, तुझसे सदा उसासीन रहता है सदा तेरे पास रहते हुए और सदा तुझ से आलिंगित होते हुए भी उसके हृदय में अभी तक तेरे प्रति स्नेह नहीं हुआ राम को तुझसे जितने भोग प्राप्त हुए हैं और तुझमें जितने गुण हैं उन सब को भोग कर भी वह कृतज्ञ, गुणहीन और अधम कभी उनकी याद भी नहीं करता तुझ जैसी सती को दुख और शोक से व्याकुल देखकर ही मैं ले आया था इधानीम अपनी नयाती भक्तिन कथम रजेत निस्व निर्ममो माने मूढ़ पंडित मानवान और देख वह तो अभी तक नहीं आया जब उसे तुझ में प्रेम ही नहीं है तो आता कैसे वह सर्वथा असमर्थ ममता शून्य अभिमानी मूर्ख और अपने को बड़ा बुद्धिमान मानने वाला है नाराधमम तद विमुखम किम करे सतिभा मिले तय्यती वासक्तम माम भजस्वासुरम देवगंधर्वरा ग यक्ष किन्नरियोषिता भविष्यति नियोक्व प्रतिपद्यसे हे भामिनी अपने से उदासीन उस नराधम से तुझे क्या लेना है देख मैं राक्षस्रेष्ठ तुझसे अत्यंत प्रेम करता हूँ अतः तुम मुझे ही अंगीकार कर यदि तू मेरे अधीन रहेगी तो देव गंधर्व नाग यक्ष और किन्नर आदि की स्त्रियों का शासन करेगी